यमपुरी के उस अत्यंत दुस्तर मार्ग को वह केवल दस मूर्त चार घंटे में पार करता, परंतु उतना ही समय वह एक वर्ष के बराबर बड़ा भारी समझता है उस मार्ग में पापी जीव को पीव और रक्त की धारा भय वाली बहन कर वितरणी नदी पार करनी पड़ती है जिसमें बाल ही शेवाल का काम देते हैं यमलोक में पहुंचने प पापात्मा जीव काल और अनंतक आदि से घिरे हुए यमराज को बड़े भयंकर रूप में देखता है तथा पुण्य आत्मा पुरुष यमराज का परम शांत सौम्य रूप में दर्शन पाता है मनुष्य ही यमलोक में जाते हैं दूसरे प्राणी नहीं अन्य प्राणी की मृत्यु होने पर शरीर किसी न किसी योनि में उनका जन्म हो जाता है इस धर्मात्मा पुरुष यमलोक में जाने पर वहां पूजित होता है और पापी जीव बंधन में डाला जाता है विप्रवर धर्मात्मा पुरुष जिस प्रकार परलोक में जाते हैं उस मार्ग का वर्णन करता हूं जो इस लोक में बगीचा और वृक्ष का दान करते हैं वैफल और फूल वाले वृक्षों की छाया से होकर सुखपूर्वक यात्रा करते हैं इसी प्रकार जो छत्र दान करने वाले मनुष्य हैं वे भी छाया में ही सुख से जाते हैं उपनाहा जूता आदि दान करने वाले सवारी से यात्रा करते हैं Kua i pochra Chudanewale Piazki Piazki Piazki Rheyt ho kar jatę Sawari, Shaiya Or Aasana Dienewale Loge Vimano Pera Baita Kar jatę Jogo Bhojan Darni Wojni Wojno Bhaqsh Bhojni Se Bhalibati Trap to ho kar Yatra Karte Dip Darni Wojni Ujjalin Me Jatę Godan Karne Wojtrani Nadie Sukh Se जो जन्म से हिलकर जीवन भर सूर्य भगवान शिव अथवा भगवान विष्णु की उपासना करते, वे यम्बुदों से पूजित होकर भगवान के धाम में जाते हैं, भूमि, गो, सोना, लोहा, तेल, रूई, नमक और सब धान्य दान करके मनुष्य सुखपूर्वक परलोक की यात्रा करते हैं, चित्रगुप्त यमलोक में गए हुए पापी और पुनः न्� फिर वह एक वर्ष तक प्रत्येक लोक में निवास करता है, उसी वर्ष में उसे भोग की प्राप्ति होती है, भाई बंधु जो जलयुक्त को मुदान और अन्न आदि दान करते हैं, उसे यह प्रतिदिन खाकर पुष्ट होता है, उसने पहले भी जो अन्न आदि का दान कर खा है, वह भी यमलोक में उसके पास उपस्थित हो जाता ह� जिसने स्वय कुछ दान नहीं किया तथा जिसके लिए दूसरा कोई अन्न दाता और जल दाता नहीं है वह यमलोक में भूख और प्यास से पीड़ित होता है भाई बंधुओं द्वारा किया हुआ जल उसके पास नदी होकर पहुंचता है जिसके लिए यहां शौरस श्रद्धा पूर्वक प्रतिमास मानसिक श्राद नहीं किया जाता वह प्रेत योनि से मुक्त नहीं होता प्रेत में मनुष्य के दिल के बराबर ही दिन होता है, इसलिए प्रेत को प्रतिदिन एक वर्ष तक अन्न देना चाहिए। यमलोक में सर्दी, आंधी और धूप के कष्ट से युक्त पापात्मा पुरुष की रक्षा, शमाशानिक नाम वाले भयंकर यंत्रोत्त करते हैं, जैसे इस लोक में भी कठोर पुरुष बंधन में पड़े हुए किसी कैदी की रक्षा करते हैं, जिसके लिए शोरश श्रद प्रेत योनि से उदार नहीं होता प्रेत पिंड देने के पश्चात जब भाई बंधु एक वर्ष पूरा होने पर सपिंडिकरण श्राद्ध का अनुष्ठान बलिभाति कर देते हैं तब जीव का योग शरीर पूर्णता को प्राप्त हो जाता है पापात्मा जीव भयंकर शरीर प्राप्त करता है और धार्मिक पुरुष को परम उत्तम दिव्य रूप की प्राप्ति होती तदंतर जीव अपने कर्म के अनुसार स्वर्ग या नरक में जाता है रौरव आदि नरक पाताल में स्थित है देवता आदि पुण्य आत्मा स्वर्ग लोक के ऊपर सत्य लोक तक निवास करते हैं इतिहास प्राप्त वेदिका स्मृतियों में जो पुण्य कर्म किए थे उससे स्वर्ग की प्राप्ति होती है उसके विपरीत पाप करने से निवास करता है वर्ष के पहले ही जिसका सपिंदी करण श्राद्ध कर दिया जाता है उसका भी प्रीत कत्व एक वर्ष तक अवश्य रहता है जिन्होंने अश्वमेध आदि तीन यज्ञों द्वारा यज्ञ किया हो अथवा ब्रह्मा विष्णु और शिव इन तीन देवताओं की पूजा की हो या जो समुखीयत में मारी गई हो वे कभी प्रेत लोक में नहीं जाते केवल पुण्य से एकमात्र स्वर्ग की प्राप्ति होती है और केवल पाप से एकमात्र अंधकार पूर्ण नरक में जाना पड़ता है पाप और पुण्य दोनों के अनुष्ठान से मानव स्वर्ग और नरक दोनों में जाता है और उसी के अनुसार उसको शरीर में भी प्राप्त हो जाता है यह पुनर्जन्म मृत्यु और परलोकवास आपके तीन प्रश्नों को लेकर जैसे कि मेरे पिता ने मुझे शिक्षा दी है आपसे निवेदन किया है अब आप और क्या सुनना चाहते हैं उसे भी कहूंगा पाप कर्मों के फल जय आदित्य की स्तुति और महिमा अतिथि बोले कमठ तुमने शास्त्रीय मध का आश्रय लेकर परलोक का जो यह स्वरूप बदलाया है वह वै तथापि इस विषय में नास्तिक पापाचारी तथा मन मनबुद्धि मनुष्य संध्य करते हैं उनका संध्य दूर करने के लिए तुम कर्मों के फल का निरुपण करो किस किस पाप कर्म का कौन सा फल यही प्राप्त हो जाता है तथा किस पाप के प्रभाव से मनुष्य किस रूप में जन्म लेता है इन सब बातों को यदि तुम जानते हो तो बताओ कमर्ट ने कहा, और मेरे चित में जो विचार स्थित हैं, वे सब आपको बताऊँगा आप इच्छित होकर सुनिए। ब्राह्मण की हत्या करने वाले मनुष्य को शायरोग हो जाता है। शराबी के दांत काले होते हैं। सोने की चोरी करने वालों का नख खराब होता है। गुरु पत्नीगामी के शरीर का चमला खराब हो जाता है। इन सब के साथ संसर्ग रहने व महापात की कहलाते हैं, जो साधु पुरुषों की निंदा सुनता है, वह भैरह होता है, आप यही अपने कीर्त का बखान करने वाला पापी गुंगा होता है, गुरुजनों की आज्ञा का उल्लंघन करने वाला मनुष्य मिर्गी के रोग से पीड़ित होता है, जो गुरुजनों का अपमान करता रकीरा होता है। पूजनीय पुरुष के कार्य की उपेक्षा करने वाले पुरुष की बुद्धि दोषी होती है साधुजनों के द्रव्य की चोरी करने को जो जितने पग आगे बढ़ाता है वह नरादम उतने ही वर्षों तक पंगु होता है जो दान देकर फिर छीन लेता है वह greed की योनि में उत्पन्न होता है जो क्रोध में भरे हुए पूजनीय पुरुष कपड़ा चुराने वाला सफेद कोढ़ से लांचित होता है आग लगाने वाला काली कोढ़ के रोग से पीड़ित होता है चांदी चुराने वाला मेंढक तथा झूठी गवाही देने वाला मुख का रोगी होता है पराई स्त्री को काम से देखने वाला नेत्र रोग से कष्ट पाता है कुछ देने की प्रतिज्ञा करके जो नहीं देता वह अल्प आयु वृद्धिका का परण करने वाला सदा अजीर्ण रोग का रोगी और अधम होता है निष्तिक ब्रह्मचारी को भोजन कराने से मुंह मोड़ने वाला गृहस्थ सदा रोगी होता है बहुत सी पत्नियों के होने पर किसी की एक ही में अनुराग रखने वाला पुरुष मेदा के क्षयरोग से मुक्त होता है स्वामी ने जिसे किसी धर्म के कार्य में लगा दिया हो वह यदि अन्याय पूर्वक करता है अथवा मालिक के धन को स्वाही खाता है, तो उसे जलोदर रूप होता है, जो बलवान होकर भी किसी के द्वारा सताए जाते हुए दुर्बल की उपेक्षा करता है, उसे बचाने की कोशिश नहीं करता, वह हीन होता है, अन्य चुराने वाला. भूख से पीड़ित रहता है, ज्वेवार में पक्षपात करने वाला मनुष्य जीवन के रोग से युक्त होता है, जो धर्म के कार्य में लगे हुए मनुष्य को उससे मना कर देता है, वह पत्नी वियोगी होता है, जो अपनी बनाई हुई रसोई में सबसे पहले स्वाभोजन करता, उसके गले में रोग होता है, पंचयज्ञों का अनुष्ठान किए बिन परमेही का रोग होता है अर्थ संकट में पड़े हुए मित्र बंधु स्वामी तथा प्रिय सेवकों का परत्याग करके उनकी ओर से मन को हटा लेने वाला निर्दय मनुष्य सदा जीविका के लिए कष्ट पाता रहता है जो माता-पिता गुरु स्वामी की छल से सेवा करता वह बड़े कष्ट से धन पाकर भी उससे वंचित हो जाता है जो विश्वास करने वाले पुरुष के धन को हड़प लेता है, वह सदा दुखों का भागी होता है। जो धार्मिक पुरुष के प्रति शुद्धता पूर्ण बर्ताव करता, वह भोला होता है। जो दुबले बैल को हलियागाड़ी में जोतता है, उसकी कमर में लूतामक्री का रोग होता है।